इसलिए एक महात्मा तो बड़ी अपनी मस्ती में बोलते थे चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलहारी चिंता करे बलाए हमारी बलिहारी बलिहारी बो बलिहारी रंग बलिहारी बलिहारी बो बलिहारी जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देगा मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देगा सिर ढकने को छत देवेगा खबर हमारी लेवेगा सिर ढकने को छत देवेगा खबर हमारी रखेगा भजन करो भजन करो निश्चिंत हो चिंता छोड़ो नोटी दाल की विश्वामित्र जी बोले अब क्या चिंता करना भगवान है जब कभी हार जाए निराशा आ जाए तो चिंता मत करो यह संदेश मिलता है चले विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे अच्छा देखो कई बार लोग जब हार जाते हैं और अगर अभिमान हो तो अपनी हार की सूचना देने कहीं नहीं जाते और विश्वामित्र जी को जाना कहा है भगवान कहा मिलेंगे बोले गृहस्थ के यहां राजा के यहां तो पहले तो यही दूसरा कोई होता तो ये सोचता कि गृहस्थ तो हमारे पास आते हैं सब महा भगवान कैसे मिले हम जाएंगे गृहस्थ के यहां कई बार लोग इसी अभिमान में रह जाते हैं कि हम हम हम महात्मा हम साधु हम जाए ए अगर लोग विश्वामित्र जी भी ऐसे सोचते तो साधु होने का अभिमान तो लिए बैठे रहते पर भगवान नहीं मिलते भगवान कहते अभिमान छोड़ो तो हम मिलेंगे पर विश्वामित्र जी सोचते हैं ना भगवान मिले छोटे बड़े से क्या मतलब गृहस्थ के यहां भी मिले तो हम जाने के लिए तैयार एक तो यह बात कि महात्मा का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और लोक कल्याण विश्वामित्र जी लोक कल्याण कराना चाहते हैं ये समाज में फैली हुई विषमताएं दूर हों और भगवान मिले दो ही काम भगवत प्राप्ति और लोक कल्याण पर विश्वामित्र जी सोच सकते थे कि यहां राम जी के बिना तो काम नहीं बनेगा पर उन्हीं दशरथ जी के यहां जाऊं जिनके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी हैं वशिष्ठ जी से तो हमारा जिंदगी भर का झगड़ा है और वशिष्ठ नहीं हंसेंगे क्यों आना पड़ा आए तो उस समय कितना उपहास होगा पर विश्वामित्र जी यह सब नहीं सोचते इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्तिगत मान अपमान के भाव से ऊपर उठ जाता है उसी को भगवान मिलते हैं यह कथा संकेत करती है और जो व्यक्तिगत मान अपमान के भाव से ऊपर उठ जाता है वही लोक कल्याण का कार्य कर सकता है उसी के द्वारा भगवान लोक कल्याण का कार्य कराते हैं और महात्मा का अपना क्या एक देखो दो महात्माओं की बात बताऊ आपको संतों की अपनी अपनी सोच एक संत का नियम था वो चरण नहीं छूने देते थे किसी को और धोखे से कोई छू ले तो व्रत करते थे चल तो जैसे कोई आता तो लोग कह रहे वो नहीं चरण मत ना महाराज दुर्लभ चरण मत छू अब बेचारे लोग सहमे से खड़े आदत तो चरण छूने की तो तो एक अल्मस्त स्वभाव के महात्मा उनके बगल में ही बैठे थे अरे बोले काहे को परेशान हो इधर छू लो उधर मत जाओ इधर छू लो अरे कहा कि महाराज तो ये वो नहीं छूने देते और आप कह रहे कि इधर छू लो वो महात्मा बोले कि वो उनके चरण इसलिए नहीं छूने देते यहाँ सब कुछ भगवान का है तो क्या चरण ही अपने बचे रह गए साहब भगवान का है अपना का है। ये जीवन भी उन्हीं का अच्छा देखो दोनों की सोच कितनी बढ़िया अलग अलग दिखाई पड़ती है पर सोच कितनी बढ़िया एक व्यक्ति महात्मा अपने को तुच्छ समझ के चरण छूने लायक अपने को नहीं समझता इसीलिए नहीं छूने दे रहा और दूसरा कहता है कि अपना कुछ है ही नहीं तो काहे का मान और काहे का अपमान अगर कोई चरण छूता है तो जब उसी का सब कुछ है तो यह सम्मान भी उसी का है और अगर कोई गाली देकर भी गया तो अपमान भी उसी का है अपना काहे का मान अपना काहे का अपमान व्यक्तिगत मान अपमान के भाव से ऊपर उठना यह कोई विश्वामित्र जी से सीखे नहीं आदमी जीत कर जाता है सब जगह प्रचार करने नारद जी ने कामदेव को जीत लिया इसीलिए सब जगह घूमे कर जीत कर आए पर विश्वामित्र जी हार कर जा रहे हैं नानंद जी जीतकर हर के पास गए थे और विश्वामित्र जी हार कर हरी के पास जा रहे हैं और सोच क्या रहे है? अच्छा रहा कि हम हार गए भगवान ने बुला लिया इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए जाऊंगा की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए भगवान ने जीवन दिया है हम इस जीवन में भगवान को तो पाएंगे जरूर जाएंगे चले यह प्रसंग केवल यह सिखाता है कि पुरुषार्थ की भी अपनी मर्यादा है पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं है पुरुषार्थ भी बहुत आवश्यक है पर पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं है जैसे सब की सीमाएं हैं सब की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं दूसरी बात विश्वामित्र जी व्यक्तिगत मान अपमान से ऊपर उठकर आ रहे हैं और ये सोचते जा रहे हैं भगवान से कहूंगा कि वाह प्रभु मैं वन में रहने वाला आपने मुझे घर में बुला लिया कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया लेकिन एक बात सोच लो प्रभु क्या आपने हमारा वन छुड़ा दिया घर में बुला लिया या कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए तुमने घर में बुला लिया तो मैं तुम्हें वन में ले जाऊंगा तुमने मेरा वन उजाड़ दिया मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा तुमने वन नहीं रहने दिया मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा लेकिन मन ही मन बात कर रहे हैं प्रभु से और विश्वामित्री जी आगे क्या सोचते हैं लेकिन प्रभु एक बात है अगर आपने वन में आकर राक्षसों को मारकर मेरा यज्ञ पूरा करा के अगर मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा यज्ञ पूरण जब हुआ तब भाग्य दशरथ के खुले यज्ञ पूरा हुआ तब दशरथ जी के भाग्य खुले किंतु आया यज्ञ में पूरण कराने के लिए और अभी में हार गया कोई बात नहीं लेकिन एक बात है राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से राम जी लक्ष्मण जी साथ आ जाए तो सारी दुनिया से कहूंगा आ जमाने आ आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए अब मेरा बल देखो अच्छा कैसे भगवान है क्या जिनकी कृपा में भक्ति है राम जी ने जिन पर कृपा कर दी उन्हें भक्ति मिल गई यह तो बात समझ में आती है लेकिन राम जी का कोप भी राम जी का क्रोध भी बड़ा अच्छा देने वाला है जिन पर क्रोध किया उन्हें मुक्ति मिल गई निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसई बस करी इसीलिए तुलसीदास जी कहते रावण पर खीज गए तो मुक्ति दे दी विभीषण पर रीझ गए तो लंका का राज्य दे दिया तो क्या करें का खीजे तो मुक्ति दई रीझे दीनी लंक अति उदार दरबार है रहुरे दास निशंक एव निश्चिंत विश्वामित्र जी भी कहते हैं जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए विश्वामित्र जी ऐसे सोचते जाने और राम जी के पास मैं तो कहता हूं राम जी जैसा सचमुच दूसरा कोई नहीं राम जी के पास जाकर तो क्रोध धन्य हो गया ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया जैसा राम जी ने किया जटायु जी से बोले पितृ तुल्य पूज्य जटायु जी सीताजी के हरण का समाचार पिताजी को मत सुना इसका मतलब जटायु जी वही जा रहे हैं जहां दशरथ जी तभी तो, तो जटायु जी पर कृपा की तो वह पद दे दिया जो पिता को दिया जटायु जी ने कहा कि मैं तो नहीं कहूंगा फिर कहेगा कौन वहां संदेश कौन देगा बस राम जी के जिन नेत्रों में प्रेम का जल, जल भरा था उनमें क्रोध के अंगारे दहे उठे बहुत हो गई नेत्रों में लालिमा दौड़ गई राम जी ने कहा मुझे बड़ा क्रोध है अच्छा तो का जो मैं राम तो कुल सहित कहा दशानन आए अगर मैं राम हूं तो यह समाचार कुल के सहित दशक ग्रीवा कर देगा दशन जटायु जी मुस्कुराने लगी जयो प्रभु ऐसा क्रोध नहीं देगा क्या जिस पर कृपा की उसे तो पिता के धाम में भेज ही रहे जिस पर कृपा की उसे वही और जिस पर क्रोध किया उसे भी वहीं भेजेंगे ये कृपा और क्रोध में अंतर करना मुश्किल है और एक अजीब बात जिस पर कृपा की वो तो अकेला जा रहा है और जिस पर क्रोध करने वो पूरे परिवार सहित आएगा वहां राम जी जैसा कौन है ऐसा को उदार जगमा भगवान शंकर तक कहते उमा राम मृदु चित कर उकर वैरोही मोहि निश्चय विश्वामित्र जी राम जी का चिंतन करते हुए जा रहे हैं और समझ लिया कि सबका काम राम जी से ही बनेगा राम जी के बिना नहीं बनेगा इसलिए सबकी महिमा है पर राम जी की महिमा के कारण ही सबकी महिमा है विश्वामित्र जी अयोध्या ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया तो का समय प्रातःकाल विश्वामित्र जी अयोध्या में प्रवेश सरयू जी में स्नान के लिए गए सरयुति अयोध्या सर युति अयोध्या संत भरे जगरिया संत भरे जागरिया जा मित्र जी ने सरयू जी में स्नान किया करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार अब मैं कहता हूं इस पूरे ग्रंथ को राम जी की कृपा से मर्यादा की दृष्टि से देखें क्या मुनि आगमन सुना जब राजा पता लगा विश्वामित्र जी आए यह संदेश दिया विश्वामित्र जी आए तो दूसरा कोई होता तो कह अच्छा बुला लो बुला लो है राजा लोग ऐसे ही कर संत मिलने अजा अच्छा।, अच्छा अभी उनसे बहुत थोड़ी देर बैठे फिर बुला लेता हूं अच्छा चलो फिर बुलाए तो बुलाए जाते यह मर्यादा नहीं राम जी ने मर्यादा दी कले ही तुम चक्रवर्ती सम्राट हो अयोध्या के राजा हो लेकिन द्वार पर जो आए हैं तुम राजा हो अब वो महाराज है महात्मा है अच्छा लेकिन दोनों की मर्यादा महात्मा तो अपने साधु होने का अभिमान छोड़कर आए लेकिन जो अभिमान छोड़कर जो संत द्वार पर आए हो तो क्या हम अभिमान के कारण उनकी उपेक्षा करें अपमान करें तो भेज दो भेज दो बुला और आते हाँ बैठो अरे बहुत से आए बैठो पर दशरथ जी ऐसा नहीं करते देखो हमारे यहां दोनों तरह की व्यवस्थाएं थी ऐसे महात्मा की अपनी मौज है एक संत कहते थे राजा की फौज और साधु की मौज जो सुख पाया राम भजन में तो सुख नाही अमीदी महात्मा है इसलिए अपने यहां दो शब्द है समाज पर जो शासन करे वह राजा है राजा के अनुशासन में जो रहे वो प्रजा है और महात्मा के अनुशासन में जो रहे वह राजा है इसलिए राजाओं के ऊपर महात्मा वे राग द्वेशन्य अंत करण वाले पवित्र चित्त वाले संतों से प्रेरणा और आशीर्वाद लेना चाहिए यह मर्यादा है विश्वामित्र जी संत है और यहां भगवान सबकी मर्यादा राजा का अपना पद है राजा की अपनी महिमा है लेकिन महात्मा के लिए मुनि आगमन सुना जब इसलिए दशरथ जी नहीं लिख रहे हैं तुलसीदास जी क्या लिखते हैं मुनि आगमन सुना जब राजा राजा ने सुना और राजा क्या करता तुरंत मिलन गए उलय विप्र समाजा यह है मर्यादा और इसी मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान आए और एक बात मैं आपको बता दूं श्री रामचरितमानस में एक प्रश्न उठाया गया है राज तजा सो दूसन भगवान ने राज्य छोड़ दिया दोष क्या था एक ही दोष लगता है दशरथ जी बराबर गुरु जी के यहां जाते थे लेकिन एक दिन गुरुजी जी को ही बुलवाए और वहां श्री तुलसीदास जी व्यंग करते हैं कि शिष्य की मजबूरी है इसलिए गुरुजी को नहीं बुलाया कौन बुला रहा शिष्य नहीं बुला रहा वहां भी यही शब्द है तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए और गुरुजी भी नहीं नरनाह ने मनुष्यों के राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया गुरुजी के पास सेवक गया कि राजा साहब बुला रहे हैं आप राजा साहब गुरुजी सोचा कि राजा साहब तो आते थे लेकिन गुरुजी बोले चलो हम चलते क्यों गुरुजी से किसी ने कहा कि आप क्यों चल दिए जब वो मर्यादा बिगाड़ रहे हैं उनको खुद आना चाहिए और आपको बुला रहे तो हैं वशिष्ठ जी हंसे महात्मा तो हम हमेशा प्रसन्न उन्होंने कहा कि हम अपनी दृष्टि में तो गुरु हैं नहीं उसने गुरु माना तो गुरु उसने लघु माना तो लघु उसमें क्या है उसमें क्या है कोई बड़ा माने तो बड़े मन के बैठ गए छोटा माने तो नीचे बैठ गए क्या दिक्कत है तुम्हारा ही संकल्प पूरा हो यहां तो अनमित मात्र मेवा हम करता भोगता तो वही गुरु जी का अपना कोई संकल्प नहीं सर्वारंभ परित्याग आ गए अज आकर दशरथ जी ने फिर यह भी नहीं की महाराज मजबूरी थी इसलिए बुलाए थोड़ा बैठिए या उठकर प्रणाम आदि कोई वर्णन नहीं गुरुजी ने कहा कहो राजन अरे आप यहां खड़े एक काम करो आप सीधे राम जी के कमरे में चले जाओ राम जी के भवन में उनका कल युवराज पद पर उन्हें सब समझा दो जाओ, जाओ जाओ जल्दी करो जाओ बोलो यह है गुरुओं की दशा तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख दैन पठाए और राम जी ने इसका सुधार किया क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है यह मर्यादा बिगड़ गई और जब गुरु जी आए श्री राम ने सुना कि गुरुदेव आये आ हा हा बाहरी आकर चरणों में सिर रख दिया श्री सीता जी के संग पूजन करते हैं गुरुदेव के चरणों का और राम जी ने हाथ जोड़कर कहा यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु लेकिन यह मर्यादा नहीं है ये उचित नहीं हुआ वशिष्ठ जी मुस्कुराए राम तुम बताओ तो उचित क्या है तदपि उचित जन बोल सप्रीति नाथ कही अस नीति यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है राम जी कहते कि गुरु जी उचित तो यह था कि राम के पास आपको उपदेश देने के लिए आने की जरूरत नहीं थी राम को आज्ञा देते पिताजी कि जाओ गुरु जी के पास उपदेश लेकर आओ यह मर्यादा थी यह उचित हुआ है यह गुरुदेव का अपमान हो गया यह मर्यादा बिगड़ गई वशिष्ठ जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए उन्होंने कहा कि राम तुम जैसे तो तुम ही हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है कितनी उचित बात कही लेकिन राम एक बात मैं भी बता दूं क्या जो सबको नहीं बताई तुम्हें ही बता रहा हूं राम करो सब संयम आजु संयम पूर्वक आज रहो कल का जो युवराज पद पर तुम्हारा अभिषेक है जो विधि कुशल निवाह काजू अगर विधाता कुशलता से ये काम पूरा हो जाने दे तो क्यों विधि ब्रह्मा जी विधि बिगड़ गए अरे विधि नहीं विधि बिग, बिगड़ गए क्यों बिगड़ गए बोले यहां जब विधि बिगड़ती है तब वहां विधि बिगड़ते हैं यहां जब विधि बिगड़ती है तब वहां विधि बिगड़ते हैं और मुझे लगता है ये गुरुदेव के अपमान का जो दोष था ये मर्यादा टूटने से ही राम जी ने घर छोड़ दिया क्योंकि सिद्ध कहां से होता इसलिए कि जिस दिन दशरथ जी गुरु जी के दर पर गए उस दिन राम जी उनके यहां आए गुरु ग्रह गए तुरंत मई पाला तब गुरु जी ने कहा धरो हुई है तो गुरु ग्रह गए तुरंत मई पाला तो उनके आशीर्वाद से कुछ दिन बाद भाई प्रगट कृपाला और जब गुरु जी का अपमान हुआ तो राम जी ने भवन छोड़ दिया मानो राम जी का आदर्श यह है कि जहां मर्यादाओं का हनन हो जहां धर्म अपने स्वरूप में न रहे उस स्थान पर मैं नहीं रहता यह श्री राम जी का संदेश है अच्छा फिर भरत जी के लौटाने से क्यों लौटे भरत जी ने जब रामराज जी की स्थापना की चौदह वर्ष बाद आए क्यों क्योंकि भरत जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि गुरु अवमान दोष नहीं दूसा उनके द्वारा गुरुदेव का अपमान नहीं हुआ यह मर्यादा है इसलिए राजा होकर भी राज अपने पद के गौरव की सीमा पहचाने यहां तक हम हैं हमारे हम की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए और कुछ लोग तो हम हम पर राजा साहब गए मिलन गए उले बेप्रसमान बेप्रसमान शर जी गए विद्वान ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए जा रहे मर्यादा प्रणाम किया दिन आज को धन्य महामुनि मुनि राज कृपालुता की नही सुभायन की लसना के ही भांति बखान करे जो दशा चित चौग ने चायन की तब तेज भरी तु अमूरत बिंदु महोषधी है जगतायन की अवधेश की भूमि पवित्र भई जब डी दई रजपायन की आप इन मर्यादाओं का ध्यान करें राजा कैसे महात्मा जी से मिल रहे आज बड़ा सौभाग्य और काम क्या किया वही भी देखो अपने सिंहासन पे लाके बिठा दिया अपने पद पर विश्वामित्र जी कहेंगे कि ये तो राजा का आसन है मुझे क्यों बिठा रहे हो तो दशरथ जी यही कहेंगे कि जब तक आप नहीं आए थे तब मैं राजा था अब आप राजा है तो बोले दो राजा कैसे दशरथ जी बोले एक अंतर है क्या बोले मैं प्रजा का राजा हूं और आप इस राजा के राजा हैं, इसलिए यहां पर बिठाया यह मर्यादा यह धन्य है भारतवर्ष धन्य है श्री राम का आदर्श चरित्र चरण पखारी की पूजा चरण धोए पूजा की विविध भांति भोजन करवावा भोजन कराया प्रसन्न हो अब पूछा कि महाराज आज्ञा करे भगवान राम श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघुन चारों कुमारों को प्रणाम करवाए और जब चारों भैया प्रणाम करके बैठ गए तब दशरथ जी पूछते हैं कि महाराज ये ढंग है ये मर्यादा है ऐसा थोड़ी विचारा भीतर भी ना पाए द्वार कैसे आए काम बताओ हमें इतनी फुर्सत नहीं है जल्दी बोलो अरे भाई यह कोई ढंग नहीं है पहले पूजा प्रणाम भोजन आदि फिर बालकों से प्रणाम कराया अब पूछा आगमन का प्रयोजन विश्वामित्र जी बोले राजन प्रयोजन बताऊंगा तो पूरा करोगे अरे महाराज आपके कहने में देर होगी हमारे करने में नहीं धन्य हो अयोध्या नरेश यही आशा थी तुमसे मैं यज्ञ कर रहा हूं राक्षस बहुत विघ्न डालते हैं पूरा नहीं हो रहा यज्ञ दशरथ जी बोले मैं चलू सेना ले चलू नहीं नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं क्यों महाराज क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता विश्वामित्र जी बोले मार तो सकते हो पर मरना समस्या का समाधान नहीं स्वस्थ उठा के कि किसी को मार देना मारना कोई समस्या का समाधान नहीं है मैं मारने वाले को लेने नहीं आया महाराज फिर आपका आशय विश्वामित्र जी बोले कि मैं मारने वाले को नहीं मैं तो तारने वाले को लेने आया हूं तो हमारे घर में तारण कौन है बोले बस यही तो विचित्रता है श्री राम इतने संकोची है इतने महिमावान होकर भी कोई उनकी महिमा जान ही नहीं पाता विश्वामित्र जी बोले दशरथ जी से कि हमसे नहीं